कि देश की समृद्धि ज्ञान के आधार पर होती है इसलिए जो सबसे बड़ा ज्ञानी है और जिसका अंताकरण पवित्र है उससे जिससे या उस जितना कोई देश का विकास कर सकता है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता तो इसी बात को यहाँ पर प्रसंग में स्वामी जी जोड़ते हैं कि ब्राह्मणों का मुख्य धर्म क्या है ज्ञान की वृद्धि ज्ञान का संचय अनेक प्रकार के विद्याओं को अनेक प्रकार की कलाओं को अनेक प्रकार के रहस्यों को शास्त्रों को वो ब्राह्मण निरंतर सीखता रहे जानता रहे उपदेश करता रहे और ये बात हम अपने शरीर के ऊपर भी घटा सकते हैं जैसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उनमें कुछ प्रधान है कुछ गौण है गौण के कटने से प्रधान की हानि नहीं होगी लेकिन अगर प्रधान की हानि हो जाए तो गौण कटे ना कटे उसका कोई मूल्य नहीं रहता जैसे सिर है सिर हमारे शरीर में सबसे प्रधान अंग है हाथ कट जाए व्यक्ति का पैर कट जाए एक आंख चली जाए कोई उंगली कट जाए कोई पेट का थोड़ा हिस्सा इधर उधर हो जाए कई लोग ऐसे करते हैं कि पेट के बहुत सारे अवयवों को उनको मजबूरी में निकालना पड़ता है तब भी व्यक्ति जीवित रहता है ये अलग बात है कि उसके जीवन में एक दुख रहता है कि दूसरे स्वस्थ हैं और मैं बहुत एक विपरीत और दुख भरी स्थिति में जी रहा हूं ये उसको क्लेश तो हो सकता है हालांकि समझदार होगा तो वो ये सोचेगा ठीक है जैसा है वो मेरे कर्मों के अनुसार है अब मैं चाहे उसको हंसके भोगूं या रोक के भोगू तो इस तरह से वो अपने आप को संतोष भी दे सकता है तो शरीर के दूसरे अंग अगर विकृत हो जाते हैं तो भी आदमी जीवन जीता रहता है लेकिन अगर सिर ही कट जाए क्यूँकी सिर जो है वो शरीर में प्रधान है और बाकी सब गौण है तो जैसे शरीर में सिर ना रहने से सारे शरीर की उपयोगिता समाप्त हो जाती है ऐसे ही इस देश को चलाने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनमें भी ब्राह्मण का कर्तव्य सबसे मुख्य और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ज्ञान के आधार पर देश के भविष्य को तय करता है उसके आधार पर क्षत्रिय निर्णय करते है फिर उसके आधार पर फिर वर्ष और दूसरे जो वर्ण हैं वो उनके पीछे पीछे चलते हैं इसलिए ब्राह्मण का ने, नेतृत्व जो है वो सभी काल में बहुत विशेष रहा है आज भी अगर समाज का या देश का कोई सही दिशा में संचालन कर सकता है तो वो ब्राह्मण समाज ही कर सकता तथा ब्राह्मण समाज नहीं जो गुणकर्म स्वभाव से ब्राह्मण है तो उसी की बात स्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मणों का मुख्य धर्म जो है वो सब ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति करना ही कहा है ब्राह्मणों के धर्म मनुस्मृति में भी आए हैं तो उन श्लोकों में भी बार बार यही कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को वेदाभ्यास करना चाहिए ब्राह्मणों को वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए ब्राह्मण को चिंतन करना चाहिए ब्राह्मण को पढ़ाना चाहिए ये सब बातें इसीलिए बार बार कही जा रही है क्योंकि ब्राह्मण की जो असली जो संपत्ति है जो उसका असली ऐश्वर्य है वो ज्ञान है और उस ज्ञान के अभ्यास को ही अगर वो अपने जीवन में छोड़ बैठता है तो वही ब्राह्मण की मृत्यु है फिर वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता फिर वो कुछ और ही हो जाता है उसका बौद्धिक स्तर उसका सोचने का ढंग उसकी शैली उसके आचरण में बिगाड़ आ जाना स्वाभाविक है इसलिए आदमी भीतर से जैसा होता है वैसी ही बाहर उसकी क्रिया दिखाई दे जाती है तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है उसका मुख्य काम है कि वो ज्ञान प्राप्ति करे ज्ञान अर्थात निर्णय ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान तक ही सीमित ना रह जाए उस ज्ञान की वृद्धि के लिए वो प्राप्त किए हुए ज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त करे उसमें विशेष ध्यान दे क्योंकि उस ज्ञान में ही विशेष विज्ञान छिपा हुआ है तो कहते हैं कि इस तरह से वो विज्ञान प्राप्त करे यही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है कहते हैं यही ब्राह्मणों का जो है सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ और मुख्य धर्म शास्त्रों में कहा गया है निश्चय कहते हैं अस्तु ये गुण जब हम ब्राह्मणों में उत्पन्न होंगे तभी ये देश सहज में ही वैभव को प्राप्त हो सकेगा स्वामी जी कहते हैं कि चुकी ब्राह्मण समाज पूरे राष्ट्र को संचालित करता है पूरे राष्ट्र को एक अच्छी जो दिशा है वो देता है तो कहते हैं कि अगर उस ब्राह्मण वर्ग को सुविधाएं उस ब्राह्मण वर्ग की आवश्यकता उस ब्राह्मण को शास्त्रों के जो पुस्तक है उनको सहजता से उपलब्ध करवाना यानी ये समाज का काम है कि वो ब्राह्मणों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे और ब्राह्मण ही भिक्षा वृत्ति कर सकता है क्षत्रिय नहीं कर सकता हालांकि संस्कार विधि में क्षत्रिय के लिए भी कहा है कि क्षत्रिय का बालक हो तो ऐसे भिक्षा मांगे ब्राह्मण का बालक हो तो जैसे भवती भक्ति भिक्षा ददातु उसमें फिर क्रिया को आगे पीछे कर दिया है भिक्षां भवती ददातु भक्ति भिक्षा ददातु या इस तरह से आगे पीछे कर दिया है ददातु भिक्षाम भक्ति या भगवान तो उसमें ये आगे पीछे जो क्रियापद किए गए हैं वो ब्राह्मण जो जिनके माँ बाप गुणकर्ण स्वभाव से हैं ब्राह्मण उनके घर में उत्पन्न हुआ जो बालक है वो सामान्य रूप से ब्राह्मण का बालक कहा जाएगा ब्राह्मण अभी नहीं बनाए वो ब्राह्मण का वर्ण तो उसको आगे मिलेगा लेकिन ब्राह्मण का बालक तो कहा ही जा सकता है तो ब्राह्मण का बालक क्षत्री का बालक वैश्य का बालक किस किस तरह से भिक्षा मांगे तो उसमें क्रिया पदों का आगे पीछे जो बदलाव है वो कर दिया गया तो इससे पता लगता है इससे इससे ये इसे हमें ये पता लगता है कि ब्राह्मण जो है वो अपनी आयु के किसी भी भाग में भिक्षा मांग सकता है लेकिन क्षत्रिय जो है उसमें चूंकि एक ओज रहता है एक स्वाभिमान एक अहंकार रहता है वो किसी के आगे जल्दी भिक्षा मांगने के लिए तैयार नहीं होगा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी जल्दी ऐसे बहुत सारे सन्यासी होते हैं वो कहते हैं कि हम किसी से मांगते ही नहीं वो कहेंगे हम किसी से मांगते नहीं भूखे मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं वो सन्यासी तो होते हैं लेकिन वो क्षत्रिय सन्यासी अगर उनको कह दिया जाए तो कोई अतिश्यक्ति नहीं होगी सच्चा सन्यासी सच्चा ब्राह्मण तो वो है कि अपनी पेट की आग बुझाने के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए योग व्यक्तियों से वो भिक्षा दान सहयोग ले सकता है नीच व्यक्तियों से कभी ना ले ये भी ब्राह्मण को ध्यान रखना चाहिए जो नीच निकृष्ट कोटि के व्यक्ति हैं जो हिंसक हैं या ऐसा व्यापार करते हैं शराब का और ये ये जो वाहन चलाते हैं मांस बेचते हैं उनके मांस के कारखाने हैं या या कोई पशु काटते हैं ऐसे व्यक्तियों से दान लेना वर्जित है क्योंकि उससे ब्राह्मण की वृत्ति भी खराब हो जाने की पूरी संभावना है वाहन तो चलाने, चलाने को इसलिए शायद मना किया हो क्योंकि जो वाहन चलाते हैं ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े कुत्ता ये सब मर जाते हैं कई बार रास्ते में आकर के आदमी भी मर जाते हैं रात में कई बार हो जाता है हाँ उसमें ये देखना है कि इन और वैश्य से और शुद्ध से, से इनसे आपद धर्म में मांग सकते हैं लेकिन जब हमारी आवश्यकता ठीक से ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पूरी हो रही है जो इन धंधों को नहीं करते जो ये धंधा नहीं करते तो हमें फिर इनके इनके वाहन नहीं जाना चाहिए और इनमें जो क्षत्रियों में भी कई ऐसे होते हैं कि जो वाहन नहीं चलाते कई ऐसे भी होते हैं जो वाहन का काम नहीं करते हैं तो उनसे हम ले लें वैश्व व्यापारियों में कई बार ऐसा होता है कि, कि बहुत आवश्यकता होने पर ही वो वाहन का प्रयोग करते हैं और ब्राह्मण कई बार स्वयं भी वाहन चलाता है तो उसमें यह है कि ये आजकल की जो परिभाषा है ना ब्राह्मण स्वयं वाहन अगर चलाता है तो वास्तव में देखा जाए वो उसका मुख्य धर्म नहीं है ब्राह्मण का काम ये बस कार चलाना थोड़ी ना होता है आजकल जैसे ब्राह्मण होते हैं तो एक मिनट सुन लो मेरी आजकल के ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं रसोईया उनको लगा देते कहते महाराज महाराज भोजन बनाते हैं कौन है ब्राह्मण है और भोजन बना रहे उसको किसी बात का जान नहीं है हाँ तो तो ब्राह्मण का मुख्य धर्म ये वाहनों चलाना नहीं है कार चलाना ट्रक चलाना ये ब्राह्मण अगर सच्चा ब्राह्मण है वो अगर ट्रक चलाएगा तो वेदों का अभ्यास करेगा ट्रक चला के अभ्यास करेगा वो सन्यासी होते हो, जो तो चलते हाँ तो उसमें हाँ, उसमें यही है कि आजकल की परिस्थिति के अनुसार जो सन्यासी वाहन में चलते हैं और वाहन में चलना कोई बुरा नहीं है लेकिन फिर उसमें यह मान लिया जाएगा कि जिनका मुख्य धंधा ही वाहन चलाना है ठीक है जिनका मुख्य धंधा ही वाहन चलाना है तो उनके वहां से ना लिया जाए जिनका मुख्य धंधा ही शराब बेचना है और कोई गंदे कर्म करते हैं अंडे बेचते हैं मुर्गी फार्म चलाते हैं आप कोई कहे जी ब्राह्मण है मुर्गी फार्म चला रहे हैं ऐसे बहुत से आगे लिखा होगा पंडित मुर्गी फार्म अब पंडित भी है मुर्गी फार्म भी चला रहे हैं तो ऐसे लोगों से सामान्य स्थितियों में दान लेने से बचना चाहिए लेकिन बहुत आपद धर्म हो गया है पेट पेट में भूख है कपड़े नहीं है रहने को मकान नहीं है बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति किसी से भी ले सकता है वो एक वो, वो, होता है तो यहाँ पर जो और जैसे मनुस्मृति में कहा ना कि वाहन चलाने वालों से भी दान नहीं लेना चाहिए मनुस्मृति के श्लोक में कहीं आया तो वहां यही मान के चलना चाहिए कि जिनका मुख्य धंधा है ना वाहन चलाने का उनसे नहीं लेना चाहिए सामान्य अवस्थाओं में और आगे देखते क्या कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि तभी ये देश सहेज में ही वैभव को प्राप्त होगा तभी इस देश का ऐश्वर्य बढ़ेगा इसमें संशय नहीं है स्वामी जी कहते हैं इसमें संदेह करना ही नहीं चाहिए जब सच्चे ब्राह्मण देश में उत्पन्न होंगे जब देश में सच्चे ब्राह्मणों का अधिक से अधिक उनका जो संख्या का जो विस्तार है अधिक से अधिक वो होगा तो स्वाभाविक है कि देश में सच्चे ब्राह्मणों की पूजा होगी लोग उनको आदर देंगे और इस दृष्टि से फिर वो देश जिसमें बुद्धिमान ब्राह्मणों की सलाह का स्वागत किया जाता है सुझाव का स्वागत किया जाता है वो देश निरंतर ही आगे बढ़ता जैसे उदाहरण के रूप में चाणक्य है ब्राह्मण थे और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त सम्राट बने थे और यवन सम्राट जो सिकंदर था उसको उन्होंने हाँ उसको उन्होंने क्या दिया था हार इनाम उसको हार दी थी यानी वो हार गया तो जो ब्राह्मण जो है वो इन तीनों वर्णों का संचालक होता है इसलिए तीनों वर्णों को पढ़ना चाहिए और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्राह्मणी बिगड़ जाए तो फिर उसका संचालन कौन करे तो कहते है उसका उसका संचालन क्षत्रिय करे वो उसको संभाले महाराज कहाँ जा रहे है तुम्हारी दिशा खराब है अपने ठीक मार्ग में चलो Hmm? तुम ब्राह्मण होकर के ऐसा आचरण करते हो तुम्हें विचार करना चाहिए हम्म hmm? तुम्हारे लिए आचरण स्वभाप्रद नहीं देता क्योंकि समाज तो तुम्हारा अनुगमन करता है तुम्हें देखता है और तुम ऐसा आचरण करोगे तो समाज का जो बिखराव है वो बढ़ जाएगा तो कहते हैं कि इस तरह के अगर देश में ब्राह्मण होंगे तो वो बहुत ऐश्वर्य उस देश को मिलेगा इसमें संसद मनु के प्रथम अध्याय को देखो उसमें ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन किया हुआ है तो कहते हैं कि मनु का जो प्रथम अध्याय है उसमें ब्राह्मणों के धर्मों का विस्तार से वर्णन किया है उसको देखना चाहिए आप कहते हैं क्षत्रियों का धर्म क्या है शौर्य तेज धरती दक्षता युद्ध में जय दान ईश्वर भाव यानी स्वामित्व यानी क्षत्रियों का धर्म क्या है शौर्य उसके अंदर शौर्य हो वो भी ना हो दरपोक बनकर के युद्ध क्षेत्र में ना जाए अगर दरपोक है तो उसको अंदर के कामों में लगा दे ठीक है भाई तू अपना अंदर कुछ कर ले और जो क्षत्रिय है जो वीर है जिनके अंदर आत्मबल है मनोबल है और जो एक अकेले ही सहसों से हजारों से युद्ध करने में भी भय ना मानते हो चाहे उनकी बोटी वोटी कट जाए लेकिन पीछे नहीं हटे ऐसे जो निर्भीक और निडर जो है उन व्यक्तियों को युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार करना चाहिए तो कहते हैं ये क्षत्रियों के गुण है शौर्य तेज धृति धैर्य क्षत्रि के अंदर धैर्य का होना भी बहुत आवश्यक है जो धैर्यहीन होकर के अचानक बिना सोचे समझे युद्ध क्षेत्र में उतर जाते हैं तो उनकी दुर्दशा होती है वो जीवित नहीं लौटते लेकिन जो सोच समझ करके योजना बना करके शत्रु की सारी गतिविधियों को जान करके जो युद्ध में उन, उ, वो जब जाते हैं तो वो निश्चित है कि या तो जीतेंगे या फिर एक अच्छी गति को प्राप्त होंगे लेकिन सहजता से वो बस में नहीं आएंगे तो कहते हैं कि सोच समझ और विचार के लिए व्यक्ति को धैर्यवान होना बहुत आवश्यक है आगे कहते हैं दक्षता दक्षता यानी युद्ध में सावधान होकर के वो अपने अस्त्रों का प्रयोग करे युद्ध में जय दान और आज्ञा देना आज्ञा देना भाई ऐसा करना है वैसा करना है ये करना है वो करना है किसी को आज्ञा देना यानी सही सही आदेश देना और प्रजा की ओर से यथार्थ अनुवर्तन करवाना है और प्रजा की ओर से यथार्थ अनुवर्तन, अनुवर्तन मतलब व्यवहार इसको कह सकते हैं प्रजा की ओर से जैसे उसके कानून बनाए जाते हैं सरकार की ओर से उन कानूनों का पालन प्रजा श्रद्धा से करे और प्रजा के हित के लिए उन कानूनों का निर्माण होना चाहिए जिसमें प्रजा का हित हो प्रजा सुखी रह सके दुष्टों से आताइयों से उसकी रक्षा हो सके सुरक्षित हो ताकि जो वैश्य लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं वो सुख शांति से अपना काम करते रहे आने जाने में उनको कोई भय न हो निर्भय होकर के वो पूरे देश में व्यापार करें और दूसरे देशों में भी तो इस तरह के कानून बनाने चाहिए यथार्थ प्रजा का रक्षण करने से देश में इज्जा अध्ययन इज्जा का मतलब है यहाँ पर दान यजादी भी ले सकते हैं यज जाति और अध्ययन और दान ये कर्म अच्छे प्रकार से होते है स्वामी जी कहते हैं कि जब राजा की ओर से प्रजा को सुरक्षा प्राप्त होती है और सब ओर से किसी तरह का कोई भय उसको नहीं मिलता है तो कहते हैं कि इससे देश में दान अध्ययन आदि की परंपरा जीवित रहती है नहीं तो मान लीजिए देश में भय व्याप्त है कब आक्रमण हो जाए और ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या पढ़ोगे वो शास्त्र समझ में नहीं आएगा वो भय ही मनुष्य मन को इतना कुंठित कर देगा कि भय के कारण से वो शास्त्र भी समझ में नहीं आएगा तो ये शास्त्र की परंपराएं निर्भय होकर शास्त्र पढ़ना पढ़ाना निर्भय होकर अपना व्यापार आदि करना ये उन्हीं स्थितियों में संभव है जब प्रजा को पूरी तरह से निर्भयता प्राप्त हो उसके साथ में न्याय हो अपराधी को दंड मिले जैसा अपराधी है जितना अपराध है यथायोग उसके दंड की व्यवस्था राजा करे और ऐसे राजा के लिए टैक्स दे कर दे उचित कर वो लगाए तो प्रजा ईमानदारी से करों को सरकार में जमा करे चोरी ना करे करके तो इस तरह से जब राजा और प्रजा में सामंजस्य बैठता है तो उस देश की जो समृद्धि है वो अच्छी होती है आगे कहते हैं बनियों का धर्म संस्कृत में क्या कहते हैं वणिज पशुओं का हाँ बनियों का धर्म पशुओं का पालन दान अर्थात ईज्जा लेना देना अर्थात दान देना लेना और खेती करना है तो बनियों का धर्म जो है यानी पशुओं का पालन व्यापार आदि करना एक देश से दूसरे देश में जाकर के अपना माल बेचना और दूसरे देश से इस देश में आकर के माल लाकर के यहां बेचना विभिन्न प्रकार के व्यापार करना ये वैश्यों का मुख्य धर्म है और और कहते हैं कि लेना देना यानी वैश्य का एक भी धर्म है कि अगर कोई वर्ग ब्राह्मण वर्ग है या क्षत्रिय वर्ग है उसकी कोई आवश्यकता है तो वैसे को चाहिए कि वो उसकी पूरी करे क्योंकि वो व्यापार करता है और व्यापार से उसके उसके जो कार्य है वो जैसे बहुत आगे बढ़ते जाते हैं वैसे बैस जैसे व्यापार में उसका बहुत विस्तार होता है उसके पास फिर धन बहुत अधिक मात्रा में मा आ जाता है जैसे ये अंबानी के बारे में कहा जाता है कि इनके पिताजी थे दसवीं पास थे दसवीं कक्षा पास करके फिर उन्होंने विद्यालय जाना बंद कर दिया या पढ़ाई छूट गई होगी किन्हीं कारणों से गरीब अवस्था में उस समय वो थे तो कहते हैं कि उन्होंने नौकरी की पेट्रोल पंप पे एक नौकरी करके सामान सा काम करते थे लेकिन वही जब अंतिम अवस्था में थे या जब उनकी मृत्यु हुई तो पता नहीं साठ हजार करोड़ पता नहीं पचास हजार करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए थे ऐसा उनके बारे में सुनते हैं कहाँ तक सच है ये तो नहीं मालूम लेकिन ऐसा सुनते हैं तो मनुष्य जो है वो पुरुषार्थ से आगे भी बढ़ सकता है आगे बढ़ जाता है तो कहते हैं कि वैश्य का मुख्य काम यह है इस प्रकार की मनुष्यों में गुण कर्मानुरूप व्यवस्था स्वयं मनु के समय तक पूर्णतया चलती रही तो कहते है की इस प्रकार की जो व्यवस्था थी जिस व्यवस्था का स्वामी जी ने यहाँ पर वर्णन किया है अपने व्याख्यान में तो कहते हैं इस प्रकार की व्यवस्था मनु जी से पहले पहले चलती रही या या या यू गए कि मनु जी तक चलती रही मनु के समय तक स्वाम्भव मनु के समय तक चलती रही यानी मनु भी मुख्य मनु तो एक ही मान के चलना चाहिए और आगे जो दो श्लोक दिए हैं उसमें ऐसा बताते हैं कि मनु के दस पुत्र हुए और उनके ये नाम थे लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने इन दोनों श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध किया है कि ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं, इसलिए प्रक्षिप्त है कि सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है और सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग चलते हुए बीच में ये दो श्लोक जो है वो प्रसंग विरुद्ध आ गए तो इसलिए डॉक्टर साहब का कहना है कि ये दो श्लोक सृष्टि क्रम की उत्पत्ति का जो प्रसंग चल रहा है और बीच में ये अलग प्रसंग के आगे है इसलिए प्रसंग के विरुद्ध होने से ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं ऐसा उनका मानना है क्योंकि इसमें जैसे बताया है कि मनु के आगे ये दस पुत्र हुए इस तरह से तो वो कहते है कि दस मनु नहीं हुए वो एक एक ही मनु हुआ है और फिर आगे इसमें आता है मनुस्मृति में इसके आगे के जो श्लोक है वो मनुस्मृति में दिए हुए हैं कि उन्हीं दस ऋषियों से या दस जो पुत्र पुत्र थे उन्हीं से फिर विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े मनुष्यदी प्राणी ये सब उत्पन्न हुए हैं ऐसा वहां पे वर्णन आता है आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा तो इससे पता लगता है कि सृष्टि की उत्पत्ति में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि मनु के दस पुत्रों से सृष्टि की रचना हुई मनु ही था अब मनु से पहले सृष्टि की रचना तो हो ही चुकी थी अब दोबारा सृष्टि की रचना थोड़ी होगी लेकिन वहां आप जो डॉक्टर साहब की मनुस्मृति है वहाँ देखना तो आगे इस तरह की सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन वहां पे किया गया है जो प्रसंग विरुद्ध है और वेद के भी अनुकूल नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए तो मैं इनको पढ़ देता हूँ कहते मनु के दस पुत्र हुए मरीचिम अत्र अंग्रिशौ पुलस्तम क्रतम प्रचेत वशिष्ठ चृगुम नारद मनुस्तु सप्ताहृजन सब, सब, भूरि तेजसा देवान्दे निकाय मैर्षि चा, चा तौजसा कहते मनु के जो दस प्रजापति ऋषि हुए पुत्र हुए वो कौन थे कहते मरीचि मरीचि का पुत्र फिर नहीं मरीचि फिर मत मत न, म, अत्री अत्री मरीचि अत्री फिर अंगिरस और फिर पुलस्त पुलस्त भी एक ऋषि हुए पुलस्त जिसको आज कहते हैं फिलिस्तीन वो वास्तव में पुलस्त ऋषि के द्वारा वहां पर उसका नाम रखा गया होगा जैसे आप तो डॉक्टर पीएन ओक की पुस्तक पढ़ेंगे वो तो पुरुषोत्तम नागेश ओक तो उसमें ऐसा ही मुझे ध्यान आ रहा है कि पुलस्त ऋषि वहां पर रहा करते थे वो आपको मेरे ख्याल से बैडिक विश्व राष्ट्र के इतिहास में मिल जाएगा हाँ कहीं कही ना कहीं मिल जाएगा मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ उसको आपको बता दूंगा हाँ तो पुलस्त ऋषि पुलस्त ऋषि वहां पर रहते थे और उनसे फिर ये चला तो वास्तव में ऋषियों का देश था लेकिन वास्तव में आज उसका बिगड़ के फिलिस्तीन हो गया है और आज वहां इस्लामी संस्कृति है तो इसराइल में और फिलिस्तीनियों में आपस में चलती ही रहती है तो कहते हैं पुलस्त तो और कहते हैं पुलहा समय होगा चलिए आगे चर्चा कल कर नहीं तो फिर समय थोड़ा सा अधिक लगेगा दौशातिर